श्री जगदम्बा जय नम श्रीमद देवी भागवत नवम स्क पंचविध प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का विशद विवेचन भगवान नारायण कहते हैं नारद गणेश जननी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री और राधा ये पांच देवियां प्रकृति कहलाती हैं इन्हें पर सृष्टि निर्भर है नारद जी ने पूछा ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो वह वा प्रकृति प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है उसका कैसा स्वरूप है कैसे लक्षण है तथा क्यों वह पांच प्रकार की हो गई उन समस्त देवियों के चरित्र उनकी पूजा के विधान उनके गुण तथा वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई वे सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं वस् प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है अतः सृष्टि करने में जो परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं सर्वोत्तम सत्वगुण के अर्थ में शब्द मध्यम रजोगुण के अर्थ में शब्द और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है वही परम शक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान प्रकृति कहलाती है प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है अतः सृष्टि के आदि में जो देवी विराजमान रहती हैं उसे प्रकृति कहते हैं सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म पर परमात्मा स्वयं दो रूपों में प्रकट हुए प्रकृति और पुरुष उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ वही प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा नित्या और सनातनी है पर ब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित है जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं नारद वे कहते हैं कि सत सत्य जो कुछ भी है सब ब्रह्म में है भगवान श्री कृष्ण सर्व स्वतंत्र परम पुरुष हैं उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही तुरंत मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो जाती है तदनंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इनके पांच रूप हो जाते हैं विभिन्न सृष्टि का सृजन करना इनका प्रधान उद्देश्य है भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं जो गणेश जी की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है ये भगवान शंकर के प्रियसी भाज हैं नारायण की विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपणी नाम से ये प्रसिद्ध हैं ब्रह्मादि देवता मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं वे सबकी व्यवस्था करती हैं उनका चरित्र परम पावन है यश मंगल सुख मोक्ष और हर्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है दुख शोक और उद्वेग को वे दूर कर देती हैं शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं वे तेजस्वरूपा हैं उनका विग्रह परम तेजस्वी है उन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है सूर्य में जो शक्ति है वह उन्हीं का रूप है वे शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं सिद्धेश्वरी सिद्धि रूपा सिद्धिदा सिद्धि ईश्वरी बुद्धि निद्रा पिपासा छाया तंद्रा दया शांति भ्रांति चेतना पुष्टि और माया ये सब इनके श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं उनके स्वमीप शक्ति रूप से ये विरासती हैं। श्रुति में इनका यश गाया गया है ये अनंता है अतएव इसमें गुण भी अनंत है अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ सुनो